दोस्तों, कभी किसी ने reply नहीं किया और तुमने सोच लिया कि शायद वो मुझसे नाराज है। कभी किसी ने कुछ अजीब टोन में बात की और तुम्हारा माइंड तुरहंद कहानी बनाने लगा। यही हम सब करते हैं, assume, और यही assumption हर relationship, हर friendship, हर peace को destroy कर देती है। Don Miguel Ruiz यानि हम अपनी imagination को fact समझ लेते हैं हम किसी के mind में घुसकर उसका motive decide कर लेते हैं और फिर उस assumption के basis पर react करते हैं result, misunderstanding, pain, distance सोचो, एक दोस्त ने message नहीं किया तुम्हारा mind कहता है वो ignore कर रहा है तुम्हारा emotion कहता है मैं उसके लिए important नहीं हूँ और एक simple situation ड्रामा बन जाती है लेकिन असल में वो शायद busy था या उसका phone silent था यानि problem reality नहीं थी, तुम्हारा assumption था Ruiz कहता है We make the assumption that everyone sees life the way we do हम समझते हैं सब लोग हमारे जैसे सोच रहे हैं पर हर इंसान अपने experience के filter से देखता है तुम्हारी सोच, तुम्हारे wounds, तुम्हारे beliefs, तुम्हारी story से बनी है। और दूसरे के पास उसकी अपनी कहानी है। तो जब तुम उन्हें judge करते हो बिना पूछे, तुम अपनी दिमाग का version उन पे impose कर रहे हो। Don Miguel का simple rule है, don't assume, ask। अगर doubt है, पूछ लो। अगर confusion है, clarify कर लो। क्योंकि जब तुम communicate करते हो, तुम्हारा mind साफ रहता है। लेकिन जब तुम सोच सोच कर कहानी बनाते रहते हो, तुम्हारा पीस खत्म हो जाता है। वो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता है। एक कपल जहाँ हस्बैंड ने डिनर कैंसल कर दिया, वाइफ ने अस्यूम कर लिया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फाइट हो गई। बाद में पता चला कि हस्बैंड का बॉस उसे अर्जेंटली बुला どうても自分の幸せを見つけたらどうしても自分の幸せを見つけたらどうしても自分の幸せを見つけたらどうしても自分のかせを見つけたらどうしてい自分の幸せを見つけたらどうしても自分の幸せを見つけたらどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどしてもどうしても और एक और सेटल पॉइंट है, हम खुद के बारे में भी assumptions बनाते हैं, मैं enough नहीं हूँ, मैं fail हो जाओंगा, लोग मुझे जज कर रहे हैं, ये सब assumptions है, reality नहीं है, और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारा mind खुल जाता है, तुम ज्यादा free feel करते हो, और लोगों को ज जब तुम directly communicate करते हो तो misunderstanding की जगा connection आ जाता है तो भाई इस chapter का essence simple है हर बार जब तुम्हारा mind story बनाना शुरू करे रुक जाओ और पूछो क्या ये सच है या मैं assume कर रहा हूँ उसी moment पे तुम अपना peace save कर लेते हो और जब तुम assumptions तोड़ देते हो तो त� और clarity के साथ ही आता है तुम्हारा best self, वो version जो हमेशा अपना best देता है, without comparison, without guilt. और इसी के बारे में अगला और final agreement कहता है, always do your best.